संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व दुशासन और कर्ण की पराजय तथा जयद्रथ का पराक्रम संजय कहते हैं राजन उस समय अभिमन्यु ने दुशासन से हंस कहा दुर्मते तूने मेरे पितृवर्ग का राज्य हर लिया है उसके कारण तथा तेरे लोभ अज्ञान द्रोह और दुस्साहस के कारण महात्मा पांडव तुझ पर अत्यंत कुपित हैं इसी से आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है आज उस पाप का भयंकर फल तू भोगेगा क्रोध में भरी हुई माता द्रौपदी की तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेन की इच्छा पूर्ण करके आज मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथ से जीता नहीं बच सकता यह कहकर अभिमन्यु ने दुशासन की छाती में कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण मारा वह बाण उसकी छाती में लगा और गले की असली छीत कर निकल गया इसके बाद धनुष को कान तक खींचकर पुनः अपने दुशासन को पुनः उसने दुशासन को 25 बाढ़ मारे इससे अच्छी तरह घायल हो व्यथा के मारे रथ के पिछड़े भाग में जा बैठा और बेहोश हो गया यद एक सारथी तुरंत उसे रण से बाहर ले गया उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी के पुत्र सातिकी चेकितान धृष्ट शिखंडी केकाय धृष्ट तथा मत्स्य पांचाल और संजयवीर बड़ी प्रसन्नता के साथ द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से आगे बढ़े फिर तो कौरवों और पांडवों की सेना में महान युद्ध होने लगा इधर कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते को उस गति कोई नहीं रोक सका तदनंतर कर्ण ने अपनी उत्तम अस्त्रविद्या का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु को बिंध डाला कर्ण के द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्रा कुमार शिथिल नहीं हुआ अपने तेज बाणों से सूर्यीरों के धनुष काटकर कर्ण को भी खूब घायल किया साथ ही उसके छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों को भी हस्ते हस्ते बींद डाला फिर कर्ण ने भी उसे कई बार मारे किंतु अभिमन्यु ने अविचल भाव से सबको झेल लिया और मुहूर्त भर में एक ही बाण से कर्ण के धनुष और ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया इस प्रकार कर्ण को संकट में फंसा देखकर उसका छोटा भाई सुदृर्ण धनुष ले अभिमन्यु का सामना करने आ गया उसने आते ही दस मार मारकर अभिमन्यु को छत्र ध्वजा सारथी और घोड़ों सहित बिंद डाला यदि एक आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर एक ही बाण से उसका मस्तक काट गिराया राजन भाई के को मरा देख कर्ण बहुत दुखी हुआ इधर सुभद्रा कुमार ने कर्ण को विमुख करके दूसरे धनुधरों पर धावा किया क्रोध में भरकर वह हाथी घोड़े रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल सेना को संघार करने लगा कर्ण तो उसके बाणों से बहुत पीड़ित हो चुका था इसलिए उसने शीघ्रगामी घोड़ों को हाँककर रणभूमि से भाग गया इससे व्यूह टूट गया उस समय टिड्डियों या जल की धाराओं के समान अभिमन्यु के बाणों से आकाश आच्छादित हो जाने के कारण कुछ सूझ नहीं पड़ता था सिंधुराज जद्रथ के सिवा दूसरा कोई रथी वहां टिक ना सका अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रु सेना को दग्ध करता हुआ दियोह में विचरने लगा रथ घोड़े हाथी और मनुष्यों का संघार होने लगा पृथ्वी पर बिना मस्तक की लाशें बिछ गई कौरव योद्धा अभिमन्यु के बाणों वाह छत, छत प्राण बचाने के लिए भागने लगे इस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दल के लोगों को मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यु उस सेना को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा था दियों के बीच में तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दिख पड़ता था जैसे तिनकों के ढेर में प्रज्वलित अग्नि धृष्ट दुम्न ने पूछा संजय अभिमन्यु ने जिस समय व्यूह में प्रवेश किया उसके साथ युधिष्ठिर की सेना का कोई और भी वीर गया था या नहीं संजय ने कहा महाराज युधिष्ठिर भीमसेन शिखंडी सातिकी नकुल सहदेव धृठद दुम्न विराट द्रुपद केकय धृष्ट केतु और मत्स्य आदि योद्धा जोहाकार में संगठित होकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए उनके साथ सांस चले उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे तब आपके जमात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 उस समय भीमसेन ने उसे परास्त होना पड़ा भीमसेन से उसे परास्त होना पड़ा इस अपमान से दुखी होकर उसने भगवान शंकर की आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की भक्त वसल भगवान ने उस पर दया की और स्वप्न में दर्शन देकर कहा जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हो इच्छानुसार वर मांग ले वह प्रणाम करके बोला मैं चाहता हूं अकेले ही समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकू भगवान ने कहा सौम्य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 युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े अभिमन्यु ने व्यूह के जिस भाग को तोड़ डाला था उसे जयद्रथ ने पुनः योद्वाओं से भर दिया फिर उसने कार्तिकी को तीन भीमसेन को आठ धृष्ठ को साठ और विराट को दस बाण मारे इसी प्रकार द्रुपद को पांच शिखंडी को सात केके राजकुमारों को पच्चीस द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को तीन तीन और युधिष्ठिर को सत्तर बाणों से बिंध डाला साथ ही दूसरे योद्धाओं को भी बाणों की भारी वर्षा से पीछे हटा दिया उसका यह काम ही हुआ। तब राजा ने हस्ते हस्ते एक से का धनुष काट डाला। ने पलक मारते दूसरा धनुष को दस और अन्य योद्धाओं को तीन तीन बाणों से बिंद दिया उसके हाथ की फुर्ती देख कर भीमसेन ने तीन बाणों से उसके धनुष धजा और छत्र को काट गिराया जयद्रथ ने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यक्षता चढ़ाकर भीम के धनुष ध्वजा और घोड़ों का संखार कर डाला घोड़ों के मर जाने पर भीमसेन उस रथ से कूदकर कर सातिकी के पर जा बैठे जयद्रथ का यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे आवासी देने लगे इतने में अभिमन्यु ने उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने वाले हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए मार्ग दिखाया किंतु जयद्रथ ने उसे भी रोक लिया मत्स्य पांचाल के और पांडव वीरों ने बहुत कोशिश की पर वे जयद्रथ को हटा न सके आपके शत्रुओं में से जो भी द्रोण सेना का व्यूह तोड़ने का प्रयत्न करता उसे जयद्रथ वरदान के प्रभाव से रोक देता था